दोष विचार एवं उनका निवारण जिज्ञासा मन को निर्वासनिक कैसे बनावे समाधान जब तक विषयों में रस मिलता है तब तक मन निर्वासनिक नहीं बन सकता इसलिए विषयों में दोष चिंतन करके उधर के रस से मन को हटाना पड़ेगा और परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा जब परमात्मा के चिंतन नाम जप और विचार में रस मिलने लगेगा तो धीरे धीरे मन निर्वासनिक हो जाएगा जिज्ञासा मैं जीवन की दिनचर्या को नियमित बनाने का बहुत प्रयत्न करता हूँ पर कुछ दिन ठीक चलकर फिर बिगड़ जाती है ऐसी परिस्थिति में क्या करूँ समाधान यह तुम्हारी कमजोरी है अरे मनुष्य की दिनचर्या नियमित क्यों नहीं हो सकती क्या मनुष्य की चेष्टा पशु के समान होगी मनुष्य का सब कार्य नियमित होना चाहिए जीवन का एक एक क्षण नियमित हो और उसको फालतू काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए मैं इस विषय में क्या उपाय बताऊं? इसका उपाय तो तुम्ही को करना पड़ेगा नियमितता को महत्व देना पड़ेगा एक बात समझ कर रखो योगी वही हो सकता है जिसके सभी काम नियमित हों जीवन का एक एक क्षण नियमित हो नियमितता का इतना महत्व है यदि निमित्त को महत्व दोगे तो वह नहीं टूटेगी टूटती है इसका अर्थ है कि तुमने उससे अधिक महत्व किसी और वस्तु को दे दिया है जिज्ञासा किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति राग उत्पन्न न हो कृपया ऐसा कोई उपाय बताइए समाधान संसार में किसी वस्तु के प्रति पहले शोभन बुद्धि होती है तब उसका महत्व व्यक्ति के मन में बैठ जाता है महत्व बैठने पर उसमें राग होता है और मन में उसकी कामना हो जाती है साधक को यह विचार करना चाहिए कि संसार में शोभन कहीं है ही नहीं परमार्थ दृष्टि से तो एक ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है मान लो वस्तु है भी तो जो स्वयं प्रतीक्षण मृत्यु के मुख में जा रही है विनाशी है वह हमें क्या सुख देगी इस बात का बारम्बार विचार करना चाहिए ऐसा अभ्यास दृढ़ होने पर किसी वस्तु के प्रति ममत्व महत्वबुद्धि नहीं होगी तो उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं हो पाएगा ऐसा होने के बाद भी यदि व्यक्ति आदत पूर्व संस्कार के कारण व्यवहार करता है तो उससे हानि नहीं उससे राग बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा धीरे धीरे अंत में नष्ट हो जाएगा जिज्ञासा जगत में व्यवहार करते हुए संग दोष से कैसे निवृत्त हों समाधान जितना आप विचार से छोड़ सकते हो उतना संग तो छोड़िए बाकी के लिए ईश्वर शरण के बिना कोई उपाय नहीं है यह मेरा स्वयं का अनुभव है जब मैं महात्मा बनकर प्रारंभ में उत्तरकाशी में रहने लगा तो कई बड़े महात्माओं से मेरा अंतरंग परिचय हो गया था उनके साथ रहने पर सत्संग तो मिलता पर कभी कभी राग द्वेष की बातें भी सुनने को मिल जाती थी तब मेरे मन को ठेस लगती कि साधु बनकर भी यही सब सुनना पड़ रहा है तो इससे लाभ क्या हुआ यही सब सोचते हुए एक बार रात भर निद्रा नहीं आई यहाँ तक विचार आ गया कि हिमालय में आने पर भी राग द्वेष का वातावरण मिल रहा है तो गंगा में शरीर छोड़े बिना अब दूसरा कोई उपाय नहीं है ऐसा विचार करते करते कुछ झपकी लग गई तब ऐसा अनुभव हुआ कि एक माता आई और मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा फिर कहा तुम बाज़ार जाते हो तो अपनी चीज खरीद कर आ जाते हो या वहाँ झगड़ा करते हो कि इतनी सब चीज़ें क्यों रखी है इसी प्रकार तुम्हें अपने काम की ही बातें सुननी चाहिए राग द्वेष की बातें क्यों सुनते हो देखो हमने मन से गंगा का आश्रय लिया तो उसने इस प्रकार का उपदेश कर दिया उस उपदेश में कुछ अलग ही शक्ति थी उसका मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कोई मुझसे कितनी ही देर बात करे मुझे केवल अपने मतलब की बात ही सुनाई पड़ती अन्य बातें सुनाई ही नहीं देती थी बहुत काल तक ऐसी स्थिति थी इसी प्रकार संघ दोष से बचने के लिए व्यक्ति स्वयं भी प्रयास करे और भगवान से प्रार्थना करे तो काम बन सकता है